บุกทูหกสิบสองบาซับาัการตั้งคำถามหนึ่งปร q u e s t o n พูดช่นเอกปร q u e ูเช่เอกเรียนศึกษาศึกา नक रियन रियन मार्क माय क्या विद्यार्थी बहुत सीख रहे हैं क्या विद्यार्थी बहुत सीख रहे हैं माय वो खैर नॉय नहीं वे कम सीख रहे हैं नहीं वे कम सीख रहे हैं थाम प्रश्न पूछना प्रश्न पूछना। कुन थाम कंप्याम कुन क्रू बॉय माई क्या आप बार बार अपने अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं क्या आप बार बार अपने अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं माई क्रैप हम थाम थन माई बॉय नहीं मैं उनसे बार बार नहीं पूछता हूँ नहीं मैं उनसे बार बार नहीं बार-बार बार नहीं पूछती ह ूं टॉप क्लब। उत्तर देना। उत्तर देना। चुनौती टॉप क्लब दो। कृपया उत्तर दीजिए। कृपया उत्तर दीजिए। हम टॉप क्लब। मैं उत्तर देता ह ूं मैं उत्तर देती ह ूं ทำงานทำงานเขากาลังทางานอยู่ใช่ไหมแค่วะิสั่ย์คำ่ स स ์ครรหใช่ครับเขากาลังทางานอยู่จี ह ाาิสั่ย์วะคำ่์ครรหา वह काम कर रहा है। माँ, आना, आना। कुन जा माँ मई? क्या आप आ रहे हैं? क्या आप आ रहे हैं? क्राप, रॉ कम्लं जा माँ रेल-रेल नी। जी हाँ, हम जल्द ही आ रहे हैं। जी हाँ। हम า ल ् द ही आ रहे हैं อยู่ท <य> ี่ไหนคุณอยู่ในเบอร์ลินใช่ไหมครับ क्या आप เบอร์ลิน में ไ ह มेรैंคุณอยู่ในเบอร์ลินใช่ไหมครับครับผมอยู่ในเบอร์ลินใช่ครับผมอยู่ในเบอร์ลินใช่ครัเบอร์ลิน่ร जी हाँ, मैं बर्लिन में रहती हूँ।